पचपन श्लोक के लिए टीका में शोक कारण द्वैताभाव प्रमाण आहा तो वो कहा गया कि न शोक द्वितीय अद्वितीय होने से शोक नहीं होगा तो अद्वितीय है तो शोक नहीं होगा और उसका विपरीत कर देंगे तो जब शोक होगा इसका अर्थ द्वितीयतः रहेगा कहते हैं शोक कारण द्विता भावे तो शोक से कारण द्वैत भाव। तो यहाँ पंक्ति है शोक कारण द्वैता अभाव कैसा समास लेंगे यहाँ यहाँ शोक कारण शोक कारणम कारण छतम शोक कारण द्वैतम आगे तस्य अभाव तो शोक का कारण जो द्वैत उस द्वैत का अभाव इसमें प्रमाणम आह द्वैत का अभाव ये ज्ञान उत्तर काल में है ना ज्ञान पूर्व काल में ज्ञान उत्तर काल में अर्थात ज्ञान होने के बाद द्वैत नहीं है द्वैत नहीं है अर्थात द्वैत का जीवन मुक्ति काल में द्वैत का सत्यत्व नहीं है इसमें प्रमाण देते हैं अयम आत्मा हि ब्रह्म सर्वात्मकत स्थित इति निर्धारितं श्रुत्या इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्य संस्थया अय आत्मा हिब्रह्म सर्वात्मकतया स्थित जैसे है इति संस्थया श्रुतिया निर्धारित अयमात्मा ब्रह्म कह दिया गया तो अयम आत्मा ब्रह्म के साथ अयम नहीं कह दिया आत्मा के साथ अयम कह दिया तो इधम वस्तु सन्निगृष्ट की प्रत्येगात्मा है प्रत्येगात्मा अर्थात ये वास्तव हमारा स्वरूप है तो सचित आनंद रूप है प्रत्येगात्मा प्रत्येक अर्थात तो प्रातिकूल्य नातिकूल्य न अंशत प्रकाशते प्रत्येक अहंकार का जैसे स्वरूप है जो सारे व्यवहार करने वाला होता है उससे विपरीत लक्षण वाला है ये आत्मा प्रत्येगात्मा अयम कह दिया अयम आत्मा ही ब्रह्म एव ये ब्रह्म ही है ब्रह्म है कहते सर्वात्मक ब्रह्म सर्वात्मक है सर्वात्मक अर्थात सर्वात्मक में समाज कैसे कहेंगे सर्व तो आत्मा यश तो सर्व आत्मा यश्य अर्थात स्वरूप तो सर्व इसका स्वरूप अर्थात वास्तविक सर्व का स्वरूप यह है आत्मा सभी का स्वरूप है सभी का स्वरूप अर्थात सत्ता स्फूर्ति जो देगा वही उसका स्वरूप होगा ऐसे घटक का स्वरूप क्या है कहते मिट्टी क्यों मिट्टी ही घटक को सत्ता देती है और स्फूर्ति सत्ता अर्थात तो घट है कहते हैं घट है, है वास्तविक क्या है कहते मिट्टी है इसलिए जो है अंश है ये सत्ता अंश है ये सत्ता अंश मिट्टी की है तो इसलिए घटक को सत्ता देती है मिट्टी इस प्रकार घटक में स्फूर्ति स्फूर्तिर पता चलता है घट पदार्थ है तो कहते हैं कि ये मिट्टी ही है वहाँ वास्तव पता चलता भी मिट्टी पता चलता है सर्वात्मकया सर्वात्मक तया इसमें प्रातिपति क्या है सर्वात्मक सर्वात्मकता में फिर क्या प्रत्यय हुआ है बहुबरी सर्वात्मक हो गया आगे सर्वात्मकता भाव तल प्रत्यय होता है उसका भावों को कहने के लिए जिसे घटस्य भाव घटत्व कहते हैं इसी प्रकार के तल प्रत्यय करेंगे तो घटता हो जाएगा ये जो त्व तो तल तो तो दो प्रत्यय होंगे त्व तो प्रत्यय होने से नपुंसक लिंग में चलेगा त्वातम क्लिबम और तलांतम स्त्रियम तो तल प्रत्यय होने से वो टाप हो जाएगा क्योंकि तल प्रत्यंत तो स्त्रीलिंग में चलेगा ऐसे लिंगानुशासन है इसलिए सर्वात्मकता अगर तो कर देंगे तो सर्वात्मकत्व सर्वात्मक इस प्रकार तो सर्वात्म तो सर्वात्म की हो जाएगा तो सर्वात्मक या स्थित तो ब्रह्म सर्वात्मक है सर्वम खलुदम ब्रह्म कह देते हैं ब्रह्म सर्वात्मक है जगत अधिष्ठान है किन्दु मैं कहता मैं कहा मैं तो यह हूँ इसलिए कहते हैं अयम आत्मा ही ब्रह्म है जो जगत का अधिष्ठान है ण्य अयमात्मा ब्रह्म बृहदारण्य में कहा गया बृहदारण्य संस्थया निर्धारित नामक श्रुति में ये बात कहा गया है अयमात्मा <coughs> ब्रह्म ये महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म <coughs> <coughs> के उपनिषद में अगे अगे अगे। वो वहां भी है ना ये अहिमात्मा ही ब्रह्मिक में ये कहा गया अर्थात वास्तविक जो हम है वही जगत का अधिष्ठान है इस प्रकार के जब अनुभव होता है कहते हैं हाँ, इसको भी तत् और तुम ये दोनों पदार्थ का ऐक्य अनुभव हुआ नहीं तो तुम पदार्थ शोधन होने से निश्चय होता है कि हम एक ऐसा पदार्थ है कि जो जगत से बिल्कुल विलक्षण है असंग है कूटस्थ है जगत नहीं है मैं हूँ इस प्रकार के एक होता है किंतु जगत का अधिष्ठान कहते जगत का अधिष्ठान तो ब्रह्म है और ये महावाक्य से कहेगा जो आप है जान रहे यही जगत का अधिष्ठान अर्थात जगत आप में ही कल्पित है अर्थात बुद्धि चलने से जगत आ गया बृहदारण्य संस्थाया संस्थाया बृहदारण्य संस्था संस्था अर्थात बृहदारण्य का रूपोया श्रुतिया बृहदारण्य के रूप के श्रुति में ये निर्धारित ऐसे निश्चय किया गया है यही जो आत्मा है यही ब्रह्म है आत्मा कहने से प्रत्येगात्मा जो अहंकुनो अनुभव होता है ब्रह्म कहने से जो जगत का अधिष्ठान है ये दोनों आप सामान्यतया बुद्धि में अलग, अलग अलग आते हैं क्योंकि किसी को कभी सामान्यतया नहीं लग जाएगा कि मैं जगत का अधिष्ठान हूं इसलिए जगत अधिष्ठान ब्रह्म और मैं तो किन्तु ये शरीर वाला है इस प्रकार की ये दोनों का प्रतीति प्रारंभिक अवस्था में अलग अलग आता है तो इसलिए एक आत्मा कह दे एक ब्रह्म कह देते है अंतिम महावाक्य इसको कहेगा कि ये दोनों एक ही है कि महावाक्य ये दोनों को एक ही कहेगा जब पदार्थों का शोधन हो जाएगा पदार्थों का लक्ष्यार्थ जब तक ज्ञान नहीं होगा ये दोनों पदार्थों का वाच्य अर्थ में ज्ञान होगा नहीं होगा प्रथम तो वाक्य सुनेगा तो प्रथम बुद्धि में लक्ष्यार्थ आएगा ना वाच्यार्थ आएगा वाच्यर्थ आएगा तो ये किंतु अयम आत्मा ब्रह्म का जो आत्मा है वही ब्रह्म है ये दोनों समानाधिकरण पद कह रहा है तो समानाधिकरण पद सुनने से पहले बुद्धि में पद से पदार्थ आ जाएगा आगे अर्थ में ऐक्य करेगा अर्थ में ऐक्य हो जाएगा नहीं होगा तो बाच्य अर्थ में ऐक्य नहीं होगा तो विरोध स्फूर्ति हुआ विरोध विशेषण अंश को लेकर के विरोध हुआ विशेष अंश तो दोनों में चैतन्य है ये उपाधि अंशों को लेकर के विरोध हुआ तो फिर विरोध होने से आगे लक्षणा करेगा उपाधि अंश को छोड़ करके शुद्ध में लक्षणा करेगा लक्षणा करके शुद्ध पदार्थ दोनों ग्रहण करेगा फिर ये दोनों एक ही होगा ये प्रक्रिया इस प्रकार बताते है पहले शब्द ओर सामान अधिकरण्यम अर्थ और ऐक्यम अर्थ ओर ऐक्य करेगा तो देखा है विरोध हो रहा है फिर आगे विरोध स्फूर्ति आगे लक्षण ऐसे चार मतलब प्रक्रिया में उसको बताते हैं टीका में अयम इति सय आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि रूपया का चार चार पांच ये मंत्र संख्या है स्व अयम आत्मा ये ब्रह्म यही जो आत्मा है वही ब्रह्म है और वो ब्रह्म विज्ञानमय विज्ञानमय अर्थात तो वही जीव बन जाता है वही मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय सब अर्थात यही तूप हो करके जगत पूरा मान होता है इसलिए ये पूरा जो जगत है वो ब्रह्म ही है और ये ब्रह्म ही आत्मा ही है इत्यादि इत्यादि स व आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि रूपया इत्यर्थ है ये किसका अर्थ हो गया इत्यादि रूपया श्लोक में कौन सा पद का ये व्याख्यान कर दिए स्व आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि इति अर्थ श्लोक में किसका ये अर्थ हो जाएगा देखिये ये क्या का स्व अयमा आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि रूप या अभियुक्ति देते हैं तृतीया ये तृतीय श्लोक में किसके साथ ही होती यही है संस्था श्रुत मतलब श्रुतिया यही रूपया अर्थात ये श्रुति रूपया ये श्रुति है मंत्र दे दिया इत्यादि रूपया अर्थात बृहदारण्य का संस्थया श्रुत्या से समम स्पष्टम बाकी जो रहा इसमें और कुछ व्याख्यान का नहीं है इसका उच्चारण करेंगे पान पान पान इसमें जो ये तुम पदार्थ शोधन ये प्रथम होना है और ये अधिक कठिन है तत्पदार्थ शोधन जिसको तुम पदार्थ शोधन हुआ तत्पदार्थ शोधन में इतना कठिनता नहीं है तुम पदार्थ शोधन क्यों कहते हैं इसी में ही मल विक्षेप आवरण सब इसी में ही भरा हुआ है तो मल अधिक है विक्षेप अधिक है तो फिर समय लगता है ये को हटाने के लिए इसलिए वैराग्य चाहिए मल ये और हटाने के लिए कहते हैं उपासना आवश्यक है तो ये सब अगर करेंगे तो फिर मल्लो विक्षेप दूर हो जाएगा तो फिर आवरण आवरण विचार से हटेगा तो ये सब आगे संभव हो पाएगा यही मल्लो विक्षेप हटाना ही अधिक परिश्रम सापेक्ष होता है हो जाएगा तो फिर वेदांत तो विचार में आ जाएगा आवरण हट जाएगा किंतु यही मलो विक्षेप हटना यह कठिन काम है तो सारे वासना को हटाना और चित्त स्थिर करना ये कठिन होता है आगे आप कह दिये कि शोक मोह का कोई कारण नहीं होगा नहीं रहेगा ननु अयम सति, त तत कारणे तत कारणे सती है तत्कारणे तत्था शोक मोह यो कारणे सति। कथम शोक आदि अभाव आदि आदि पदों से के लेंगे नहीं। मोह शोक मोह का अभाव कैसे कथम उचित उचित में धातु क्या हो जाएगा दूसरा धातु हो सकता है, है।, है बच्चे आगे क्या हो गया एक हुआ कर्मनी हुआ कर्मनी कर्मनी हुआ तो धातु से फिर क्या सूत्र लगा आगे सर्वधातु के होने के बाद आजादी नाम तो हो गया उच्च उच्चते तो शोकादि कथम शोकादि अभाव उच्यत जब तक ये अयम लोक अयम लोक संसार जब ये अयम लोक विद्यमान है शोक मोह का कारण नहीं रहेगा ये कैसे आपने कह दिए लोक ही तो शोक मोह का कारण है कथम उचित इति आशंक इस प्रकार आशंका करके सदृष्टम आह दृष्टांत के साथ अभी समझाते हैं दृष्टांत देकर के तत्वों का ज्ञान कराना सरल होता है लोको अनुभूत व्यवहार क्षमोपिशन असद यथा स्वप्नो उत्तर क्षण बाधत लोको अनुभूतो अपी अपी लोको अनुभूतो लोको लोको अयोपू व्यवहारक्षमें असदूप उत्तरक्षण बाधक लोक आय... सन यहां अयदूपक्षमोपन आगे हो जाएगा जा। अयम लोक अय दृश्यमान लोक अन्भूत यह लोक अनुभूत हो रहा है अनुभूत में भू धातु से क्या प्रत्यय हो गया निष्ठा हो गया तो निष्ठा होने से निष्ठा ये वालादी है नहीं है है भू सेट है सेठ है सेट है फिर क्यों ईट नहीं हुआ श्री कहती तो स्त्रियों उगंताच ये गित कित प्रत्यय पर में रहने पर उसको ईट नहीं होगा तो ये उगंत है भू धातु इसलिए ईट नहीं होगा असदरूप ऐ अनुभूत ये तो कर्मणि हुआ कर्तरी हुआ ए भाव में हुआ तो यह जो भू धातु है ये सकर्मक है अकर्मक है, है। अकर्मक है तो उससे ये निष्ठा प्रत्यय कर्म में होगा भाव में होगा भाव में, में होगा तो अनु उपसर्ग रहने से अब ये कर्मणी हुआ क्योंकि अयम लोक अनुभूत ते तो अनुभव का विषय क्या है यहाँ ये कर्म है तो यद्यपि भूत तो अकर्मक है किंतु अनु उपसर्ग योग से सकर्मक हो जाएगा अनुभूत अयं लोक अनुभूत अपि अनुभव होने पर भी तो खाली अनुभव नहीं है व्यवहार क्षम हो ये अनुभव तो भी हो रहा है और व्यवहार भी हो रहा है इसमें व्यवहार क्षमा व्यवहार आय क्षम क्षम सम्यवहार के लिए समर्थो सन, सन में क्या धातु है अशभुवि अशभुवि से प्रत्यय शत्रि तो शत्रि किस सूत्र से होगा यहाँ लठ चाव प्रथम प्रथमा समानाधिकरणे शत्रु प्रत्यय हो गया अस आगे अत आगे नो को होने से पहले श्नुण। श्नुण। श्नुण। पहले श्नुण। श्नुण। सप आएगा श्नुण। तो सब का फिर क्या होगा भी सबका हो जाएगा तो रह गया अस आगे अत आगे नशोर लोकह अस का आकार चला गया बच गया सकार सकार आगे अत मिल करके सत्य प्रातिपति को हो गया सत फिर पुंगलिंग होगा सत सत्य आगे सु फिर धातु हो, हो तो हो गया सत आगे सत के आगे के पूर्व बैठेगा तो हो गया संत तो फिर सुव दीर्गा और तकार से से हो तो रह गया सन अयम रोगो अनुभूतो अपि व्यवहारक्षमो अपि अपी व्यवहार अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है इसको कहते हैं अर्थक्रियाकारी क्रियाकारी अर्थस्य क्रिया जो हमारा प्रयोजन क्रिया है उसको कर देता है ये जगत ये कर देता है अर्थ ये अर्थक्रिया रहने से जगत में सत्य बुद्धि दृढ़ होता है हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है कैसे मिथ्या हो जाएगा स्वप्न का पदार्थ तो भूख मिटा देता है क्या नहीं मिटाता है किंतु ये रोटी मिटाता है इसलिए सत्य होगा ये अर्थ क्रियाकारित्व को तो लेकर के ले जगत में सत्य बौद्ध लोग कहते हैं कि यथ सत तत्णिक जो सत है सब क्षणिक है अरे सत त्रिकालावाध्य क्षणिक कैसे होगा कहेंगे ना सत त्रिकालावाध्य नहीं है तो सत का अर्थ यही अर्थात व्यवहार अर्थ क्रियाकारी जो होगा उसी को सत कहेंगे ये जगत अर्थ क्रियाकारी है तो इसलिए जगत सत्य है और जो सत्य होगा वो क्षणिक होगा तो जगत क्षणिक ऐसे बहुत लोग कहते है क्षेम समर्थम व्यवहार के लिए समर्थ है व्यवहार आय क्षम क्षमता समर्थ क्षमो धातु है तो व्यवहार क्षमो होने पर भी तो अनुभूत हो रहा है हमारा प्रयोजन भी सिद्ध करता है होने पर भी उत्तरक्षण क्षण बाधत असद रूप ये जगत उत्तरक्षण में बाध हो जाएगा उत्तरक्षण किसका उत्तरक्षण में जगत बाध होगा ज्ञान के तो ज्ञान उत्तरक्षण बाधत बाध होने से बाधत में क्या प्रत्यय पंचमी है ये ना नही है तहसील प्रत्यय तहसील पंचम्यास तहसील पंचमी विभक्ति अंत सुभंत से तहसील प्रत्यय होगा जैसे कहते हैं कहाँ से आया कहते हैं ग्रामत आगत तो कह सकता था ग्रामात आगत तो पंचमी अंत तो ग्राम गसीम होने से ग्रामात भी होगा और आगे तहसील प्रत्यय भी किया जा सकता है और तहसील पंचमी को ही कहेगा उसका कुछ अलग अर्थ नहीं है तो जो प्रत्यय का अलग अर्थ नहीं होता है इस प्रत्यय को कहते हैं स्वार्थी का प्रत्यय अर्थात उसका कुछ अपना अर्थ नहीं है स्वार्थ में ऐसे भुआदि में कोई प्रत्यय हुए हैं स्वार्थ में निच, आए, आए, चुरादी चूरादीच हुआ भुआ दि में आय तो बुकू धुपो बिछी पणिपनिभ्य आय वो स्वार्थ में हुआ है वो स्वार्थ में होते है उत्तरक्षण बाधत बाधात पंचमी का अर्थ में है तो नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे बाधा बाधात उत्तरक्षण बाधा उत्तरक्षण में बाध हो जाने से दृष्टांत तो उत्तरक्षण बाधात यह जगत असद रूप है क्योंकि ज्ञान उत्तर काल में इसका बाध हो गया और जो बाध हो जाएगा वो असद्रूप होगा जब तक बाध नहीं हुआ है वो अनुभूत हो रहा है व्यवहार क्षेमा है किंतु फिर भी आगे बाद होता है तो बाद होने से असत हो जाएगा क्योंकि सत्य लक्षण क्या है त्रिकाला बाध्यत्व जिसका कभी भी विवाद होगा सद नहीं होगा असत रूप असत अर्थात मिथ्या क्योंकि अनुभूत तो हो रहा है इसलिए पुत्र जैसा असत होगा नहीं होगा तो इसलिए असत शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा मिथ्या, मिथ्या। असद का अर्थ मिथ्या असद रूप यह जगत असद रूप है समाज कैसे कहेंगे असद नहीं असद रूप जगत है अयम लोग बौवरी करेंगे तो क्या कहेंगे अविद्यमान अविद्यमान सदरूप यश न सदी असद ठीक है हाँ रूपो नहीं होगा वही हम पूछ रहे हैं रूपो कौन सा लिंग में असद रूपम यश्यू रूपो नपुंस का लिंग होता है असद रूपम यश्य कस्योकोक असद रूप तहेतु क्या दे दे क्यों जगत असद रूप हो गया बात उत्तरक्षिणा बाधत उत्तर ज्ञान उत्तरक्षिणा उत्तरक्षण बाद तो हमें समास कैसे कहेंगे उत्तर क्षण उत्तरक्षण आगे उत्तरक्षण के द्वारा बाद नहीं होगा उत्तरक्षण तो बाद तो सप्तमी उत्तरक्षण उत्तरक्षण बाद दृष्टान्त दे दिया यथा स्वप्न स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आ जाएगा स्वप्न उत्तरक्षण जब स्वप्न पूरा हो गया तो स्वप्न बाद हो जाता है जैसा ऐसे की जगत भी बाद हो जाता है तो बाद होने से असद्रुप होगा टीका में छप्पन का अच्छा शेषम स्पष्टम इसमें और कुछ है नहीं इसमें और अधिक विचार करने का कहते हैं ठीक है ये छप्पन श्लोक उच्चारण करेंगे ये छप्पन श्लोक में दृष्टांत तो किसको को दिया स्वप्न तो यथा स्वप्न कहा तभी तो कोई कहेगा ये स्वप्नों को पहले आपको सिद्ध करना है ना कि ये असद्रुप है तो जब स्वप्न तो आप दृष्टांत दृष्टान्त तो सिद्ध नहीं है आप फिर पक्ष में साध्य कैसे सिद्ध करेंगे इसलिए दृष्टांत तो पहले सिद्ध करना है ये मांडू के उपनिषद में ये द्वितीय अध्याय मतलब द्वितीय प्रकरण वहीं से आरंभ होता है पूर्व पक्ष कहेगा आप स्वप्न को मिथ्या कह करके जागृत को मिथ्या कहते हैं ये स्वप्न की मिथ्या होगा ये स्वप्न सत्य है तो इस प्रकार के विचार चलता है फिर सिद्धांत कह स्वप्न कैसे सत्य होगा कमरे में सोए हैं और रामेश्वर में देखते हैं अपने आपको ये कैसे सत्य हो जाएगा तो स्वप्नों को मिथ्या सिद्ध करना ये भी सिद्धांति का एक कार्य होता है तो यहाँ कहते हैं दृष्टान्तम विवरण न्याय अन्यत्री अति दिशा दृष्टान्तम विवरण वन उक्त न्याय दूसरा नौकर कहा से किसूत्र से आएगा गमोस्थ अच्छी गमो नित्यम और विवरण इसमें बी उपसर्ग हो गया धातु हो गया ब्री, ब्रीम। आगे ब्री धातु से क्या प्रत्यय हुआ वन, सत्री हुआ तो ब्री विवृणव शत्रि कत्रि का बचेगा अत होने से ये कौन सा गण का होगा क्रियाद तो स्ना आएगा स्नुआ में है तो हो गया ब्री आगे अणु आगे रहा क्षत्रि का अत तो ब्रीणु आगे अत तो हो गया वृण वन तो वृणु के आगे जब अत रहेगा कौन अचिष्णु धातु तो हो गया वृणु दिया फिर उमंग हो जाना चाहिए उतु के तो यौ कर देगा तभी तो यौन हो गया तो का जो उकर था उसको यौण हो गया तो हो गया वोकार तो वृण आगे अत है अत को हो गया विवरण वत प्रातिपति हो गया तो विवरण वत फिर आगे उचाम से नु हो गया इत्यादि विवरण दृष्टान्त को विवरण करता हुआ जो शत्रु प्रत्ये होगा असमापिका क्रिया करता हुआ हसन गुआ अत हसन ये हस क्रिया पूरा हो गई नहीं हुआ इसको कहते हैं असमापिका क्रिया विवरण हुआ और जहाँ त्वा को लिया पोता है वो असमापिका है ना समापिका समापिका तो भूख तुआ गी भोजन क्रिया पूरा हो गई किन्तु यहाँ विवरण वन विवरण करता हुआ ये पूरा नहीं हुआ ये असमापिका क्रिया में सत्री और समापिका क्रिया हो जाएगा तो तुवा को तुआ हो जाएगा क्या सूत्र है सामने शत्री सामो सामान्य वो तो आत्मनिपदन असमिक जहाँ शत्रि होगा वहीं सानस खाली शत्री किस धातु से होगा और सानस किस धातु से होगा आत्मनिपद धातु तो से होगा और शत्री तो दृष्टान्त विवरण विवरण करता हुआ उक्त न्याय अन्यत्र अति दिशती दृष्टान्त में क्या न्याय दिखाया दृष्टान्त मिथ्या हो गया स्वप्न मिथ्या हो गया क्यूँ क्षण बाधत ये न्याय है तो अर्थात जो बाध हो जाएगा वो मिथ्या, मिथ्या होगा ये न्याय हुआ तो यदाध्यम मिथ्या ये जो न्याय हुआ ये न्याय को अन्यत्र अन्यत्र भी इसका अतिदेश करते हैं अतिदेश का लक्षण अन्य धर्म से आरोपणम् आरोपण गो सदृशो ग अन्य का धर्म गो का धर्म को गवय में आरोप करते हैं, इसको कहा जाता है अतिदेश कहते हैं। तो उक्त न्याय स्वप्न में जो न्याय दिखाया उसको अन्यत्र आरोप करते हैं, अतिदेश करते हैं उपमा क्या चीज अतिदेश अतिदेश अति अति एक प्रकार की उपमा कह सकते हैं सिंह मानव का वो उपमा दिया गया वो अतिदेश क्योंकि अतिदेश शब्द का अर्थ होता है सादृश्य उपमा सादृश्य में होगा समान अर्थ का प्राय हो जाएंगे अच्छा आगे स्वप्नो जागरणे ली कपने पी नहीं जागरह द्वयमेव द्वयमेव लये लये दयमें स्वप्नो जागरणे जागरणिख जागर ही स्वप्ने द्वयम लये लये नास्ति ना लय उच न जैसा है ऐसा हो जाएगा स्वप्नो जागरणे जागरण अलिक मिथ्या तो जागरणे अलिक ये जो खंडाकार लिख दिया यहाँ क्या सूत्र लगा दती। दती के आगे विसर्ग है, नहीं। नहीं। क्या है है, वो? से पर पर, में रहने जागरणे मिथ्या, मिथ्या जब हो हो गया तब मिथ्या हो जाता है। क्या न्याय था तो।, तो जो जागृत हो गया उत्तरक्षिण आ गया तो स्वप्न बाद हो गया तो ये जो न्याय अन्यत्र दिखाते हैं स्वप्न अभी जागर नहीं स्वप्न अवस्था में जागृत सत्य लगेगा नहीं, नहीं है क्योंकि स्वप्न में तो अपना अर्थात स्वप्न में जो दिखता है स्वप्न में सत्य तो बुद्धि अधिक होती है ना जागृत में अधिक सत्य तो बुद्धि होगी स्वप्न बराबर अर्थात स्वप्न में जो चीज देखेगा उसमें कभी शंका होगी ये ऐसा कैसा हुआ वृक्ष के ऊपर तालाब कैसे हो जाएगा सपने में उसका प्रश्न नहीं होगा जागृत में तो इस प्रकार कोई कहेगा तो प्रश्न हो जाएगा इसलिए कहीं कहीं कहते स्वप्न अधिक सत्य है क्यों कहते हैं कि वहाँ प्रश्न ही नहीं होता है मिथ्या है नहीं है तो स्वप्न में, में जागृत ये मिथ्या हो जाता है स्वप्न भी जागरो जागर नहीं अर्थात तो जागरण उस समय में वो मिथ्या हो जाता है वो नहीं है जागृत स्वप्न में नहीं है स्वप्न अवस्था में भी जागृत नहीं है जागृत सा जागृत का सत्य तो नहीं है उस जागृत तो मिथ्या हो जाता है या जागर प्रथम दे दिया इसका अर्थ है कि जागृत मतलब जागृत अलिक इस प्रकार के हो जाएगा जागरो जागर विक तो नहीं कह दिया अर्थात तो सत्य नहीं और दास्ती लुसुत अर्थात ये अर्था अवस्था एक अवस्था में दूसरा नहीं है मतलब अवस्था का कभी अभाव हो गया तो फिर जिसका कभी अभाव हो जाएगा वो त्रिकाला बाध्य हुआ नहीं हुआ वो मिथ्या सिद्ध करते हैं। ये वो तो में जागरत नहीं है इसलिए जागृत में जो पदार्थ है सब और जागृत का जो अवस्था है इनका स्वप्न अवस्था में बाद होता है क्योंकि ये नहीं रहे नहीं रहते जिसका कभी हो गया वो मिथ्या हो जाएगा और द्वयो में वो लये नास्ती लये सुसुप्त सुसुप्ति में दोनों नहीं है दोनों अर्थात स्वप्न जागृत ये दोनों नहीं है इसलिए ये दोनों मिथ्या हो गए तो कहे सुसुप्त तो सत्य हो जाएगा कहते लयो भी उभयोर नहीं लय भी उभय अवस्था में नहीं है उभय अर्थात स्वप्न जागृत में तो सुसुप्ति में स्वप्न जागृत नहीं है और स्वप्न जागृत में सुसुप्ति नहीं है इसलिए कौन सा अवस्था नित्य हो गया कोई नहीं नित्य हो ने ने। तो फिर सभी कुछ ना कुछ अवस्था में बाध होते हैं और जो कभी बाद होगा वो सत्य ने, नहीं ने, होगा मिथ्या होगा ये न्याय है तो ये तो बाध्यम यदि मिथ्या ये न्याय यहाँ दिखा दिया। तो इसलिए ये सब पदार्थ ये मिथ्या ही है ये प्रयोजन सिद्ध होता है यही बंधन का कारण हो गया प्रयोजन सिद्ध होता है ये मिथ्या है किन्तु प्रयोजन सिद्ध होता है तो इसलिए कहते हैं कि मिथ्या है इस प्रकार की अगर हमको परोक्ष निश्चय हो गया तो भी कहते हैं शास्त्र का कार्य हो गया तो ये शास्त्र ये जगत मिथ्या परोक्ष रूप से निश्चय करवा देगा किंतु ये प्रयोजन रहे मतलब प्रयोजन क्षम है वो तो बना रहेगा ये जब तक तो अर्थात ज्ञान नहीं होगा तब तो तक तो ये चलता रहेगा इसलिए कहाँ का स्लोक शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूपम ऐसा दृश्य विवेक का है कहीं कहीं शास्त्रेण नश्येत परमार्थ रूप ये जगत पारमार्थिक सत्य है ऐसा नहीं है ये शास्त्र इसको नाश कर देगा अर्थात जगत मिथ्या है ये कह देगा किंतु जगत प्रयोजन सिद्ध करता है ये जाएगा नहीं परोक्ष ज्ञान होने से जगत का प्रयोजन सिद्धि रूप तो नहीं जाएगा तो शास्त्रेण नशियत शास्त्र परोक्ष ज्ञान करवा दिया तो परमार्थ रूपम ए जगत का परमार्थ रूप शास्त्र से नाश हो जाएगा कार्यक्षमम ये जो प्रयोजन सिद्ध करता है कार्यक्षमम नश्यति चाप रोक्षा अपरक्ष ज्ञान से जगत का कार्यक्षमता जाएगा अर्थात जगत ये कार्यक्षम है प्रयोजन सिद्ध करता है वो नहीं रहेगा क्यों कहते प्रयोजन किसकी प्रयोजन किसका होता है आत्मा का ना मन बुद्धि का शरीर का इनका प्रयोजन होता है जब ये ही सब नहीं रहेंगे पंचिकरण पंचिकरण में, में, में। ना टीका में दिए हैं में। आ, टीका में है अर्थात ये तो किंतु ये मूल शायद विवेक का या कहीं का है मतलब इस श्लोक किसका है ये तो यहाँ टीका में दी दृग दृश्य में नहीं है अच्छा जब अच्छा कैसे क्या, क्या ये शास्त्र नशे परमार्थ रूपों में श्लोक कहां का है नहीं, अभी, आ, फिर कार्यक्षम कार्यक्षमता नष्ट हो जाएगी कार्यक्षम नष्ट होगा कार्यक्षम अर्थात ये प्रयोजन सिद्ध करता है अभृक्ष ज्ञान होने से प्रयोजन ही नहीं रहेगा तो उसका सिद्धि कहां से आएगा नहीं रहेगा कैसे रहेगा अब अगर जगत का अर्थ क्रियाकारी तो रहेगा याकारित्व अर्थात वास्तव अर्थ क्रिया कारित्व नहीं, नहीं क्यूंकि भूगी नहीं है मिथ्या अर्थात तो अर्थ क्रिया में जो सत्य बुद्धि था वो नहीं रहेगा मिथ्यात् बुद्धि जो हो जाएगा अर्थात ये जो पहले है, शास्त्र सुना परोक्ष ज्ञान हुआ जगत मिथ्या किन्तु जो अर्थक्रिया सिद्ध हो रहा है इसमें मिथ्यात् बुद्धि नहीं हो रहा है जब अप्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा ये अर्थ क्रियाकारित तो तो मिथ्या ये भी मिथ्या हो जाएगा क्योंकि शरीर मन बुद्धि को मिथ्या का तो फिर प्रयोजन इसी का है तो जब प्रयोजन का है वो अगर मिथ्या हो गया तो फिर प्रयोजन में मिथ्या हो जाएगा तो ये अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था में ये जगत का प्रयोजन भी और नहीं रहेगा और फिर आगे प्रारब्ध नाशाद प्रतिभास नाश जब प्रारब्ध नाश हो जाएगा विदेह मुक्ति हो जाएगा फिर जगत की जो प्रतीति हो रही है तो वो भी नहीं रहेगा अर्थ क्रियाकारित की प्रती हो रही है वास्तव नहीं है खाली प्रतीति है जीवन मुक्ति काल में वो भी नहीं रहेगा प्रारब्ध नाशात प्रतिभा नाश एवं त्रिधा नश्यति माया आत्मा का जो ये माया है आत्मा का माया अर्थात ये माया का विषय क्या है न माया का विषय मतलब ये जो अज्ञान माया अज्ञान अविद्या अविद्या का विषय क्या है अविद्या का विषय किस विषय को अविद्या ब्रह्म का और अविद्या का आश्रय वो भी ब्रह्म है तो ये स्वात्मा अर्थात आत्मा तिष्ठति माया और आत्मा को विषय करता है ये माया माया का कार्य हो जाएगा जगत किंतु आश्रय विषय ये दोनों ब्रह्म ही होगा ये माया फिर ये नाश हो जाएगा विदेय कभी बल्ले में ये माया भी नाश हो जाएगी टीका में अलिको मिथ्या जो शब्द दिया है श्लोक में जो कि स्पष्ट नहीं है उसका खाली अर्थ तो कह देते हैं अलिको मिथ्या तो ये मिथ्याव अवस्था जागृत अवस्था में ये स्वप्न अलिको हो गया अलिको तो अलिको अलिकथमान्त धातु धातु तो है ली धातु ली ल प्रत्यय होकर के अलिको इस प्रकार के आएगा नहीं, ना ये ख्यालग तो अर्थ हो जाएगा उसका कल कलय अर्था स्तुति करना क तुच्छ तुच्छ तुच्छ होता औ धातु अच्छा औ धातु से इकन प्रत्यय हुआ औ धातु का आला, आला अच्छा अर्थ अर्थ में तीन अर्थ में है सकर्मक अल धातु से इकन प्रति हो गया वारण अर्थ में नहीं है मिथ्या अलीक मिथ्या तुच्छ कह देते हैं अलीका और द्वयम द्वयम अर्थात ये लय अभी द्वय मिथ्या के दिया द्व अर्थात स्वप्न जागरण तो ये दोनों और लये लये ये दोनों मिथ्या हो जाएंगे लय अर्थात सुसूप सुस्पित अवस्था में ये दोनों भी मिथ्या हो जाएंगे शेषम स्पष्टम जो किसी भी स्थान पर किसी भी काल में अगर जिसका हो जाएगा वो त्रिकाला बाध्य नहीं हुआ तो मिथ्या हो जाएगा यदि कहते हैं अर्थात ये जागृत अवस्था ये मिथ्या ही है स्वप्न अवस्था भी मिथ्या है सुसूप अवस्था भी मिथ्या है यह श्लोक उच्चारण करेंगे नहीं आज यहाँ तक ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिधम पूर्णश पूर्ण पदा पूर्ण देवाशिष्यसे ओ शाम शाम शंकर शंकरचार्यव बाधरायण सूत्र भाष्य वंदे भगव